महाभारत पर्व द्रोणपर्व पंचाद्याय अर्जुन तथा कौरव महारथियों के ध्वजों का वर्णन और नौ महारथियों के साथ अकेले अर्जुन का युद्ध ध्वजान ऋत्राटुवाच ध्वजा बहुविधाकाराजी श्रिया पार्थाण मचय बोले संजय मेरे के के पत्रों के जो नाना प्रकार के ध्वज अत्यंत से उद्भास्वजान बहु विधाकारा शुणुते महात्म नाम रूप तो वर्णत नाम तबोधमे संजय ने कहा राजन उन महामनुष्य वीरों के जो नाना प्रकार की आकृति वाले ध्वज फहरा रहे थे उनका रूप रंग और नाम मैं बता रहा हूँ सुनिए नाम रथ्जा प्रत्यद राजेंद्र ज्वलिता राजेंद्र उन श्रेष्ठ महारथियों के रथों पर भाति भात के ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दिखाई देते थे कांचना कांचना पीड़ा कांचन से महागिरे वे ध्वज सोने के बने थे उनके ऊपरी भाग को सुवर्ण से ही सजाया गया था सोने की ही मालाओं से वे अलंकृत थे अतः सुवर्ण में महापर्वत सुमेरु के स्वर्ण में शिखरों के समान सुशोभित होते थे अनेक वर्णा विभिधा ध्वजा परम शोभना तेज ध्वजा समृता पताका भी समन्तः नाना वर्णा विरागा भी सर्वतो सर्वतोवृता वे परम शोभा सम्पन्न अनेक प्रकार के बहुरंगे ध्वज सब ओर से नारा रंग की पताकाओं द्वारा घिर बड़ी शोभा पाते थे पताका ततस्ता समीर नृत्य माना प्रदिष्यंत रंग मध्य उनकी वे पताकाएं वायु से संचालित हो रंगमंच पर नृत्य करने वाली विलासिनियों के समान दिखाई देती थीं इंद्रायुधा पताका भरत दो शोभयं ती महाराथ परेष्ठ इंद्रधनुष के समान प्रभाव वाली महार फराती हुई पताकाए रथियों के विशाल रथों की शोभा बढ़ाती थी सिंहलांगुलग्रास्यम ध्वज वा नक्षण धनंजय से भैरव उस उस संग्राम में अर्जुन का भयंकर ध्वज वानर वानर के के चिन्ह से दिखाई देता था। उस वानर की सिंह समान थी और उसका मुख बड़ा ही उग्र था सवानर वरो राजन सर ओ राजम ध्वजो कांडी वन राजन श्रेष्ठ मानस से सुशोभित तथा पताकों से अलंकृत धारी अर्जुन का व ध्वज आपकी उस सेना को भयभीत किए देता था तथा वृंघलांगूल द्रोणपुत्र भारत ध्वजाग्रम सम्याम बाल सूर्य शम भारत इसी प्रकार हम लोगों ने द्रोणपुत्र अश्वस्थामा के श्रेष्ठ ध्वज को प्रातः प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण कांत से प्रकाशित देखा था उसमें सिंह की पूछ का चिन्ह था कांचनम पौनोधूतम सक्रध्वज समनम द्रोणे द्रोड़े लक्ष्मितम अश्वस्था का इंद्रध्वज के समान प्रकाशमान सुवर्ण में ऊंचा ध्वज वायु की प्रेरणा से फराता हुआ कौरव नरेसों का आनंद बढ़ा रहा था आहवे खम महाराज ध्वज से पूरी अधिरथ पुत्र कर्ण का ध्वज हाथी के सुवर्ण में रस्सी के चिन्ह से युक्त था महाराज वह संग्राम में आकाश को भरता हुआ सा दिखाई देता था पताका ध्वजे कर्ण नित्य थे वह रथोपस्थे स्वस्ने रिता युद्ध स्थल में कर्ण के ध्वज पर सुवर्ण माला से विभूषित पताका वायु से आंदोलित हो रथ की बैठक पर नृत्य सा कर रहा रही थी आचार्य पाण्डूना ब्राह्मण से तपस्वीन गोभृसो गौतमसृपया सुपरिष्कृत सैन भ्राजते राजोवृषेण महारथिपुरथो यदोवृषेण विराजता पाण्डूक आचार्य तपस्वी ब्राह्मण गौतम गोत्री कृपाचार्य के ध्वज पर एक बैल का सुंदर चिन्ह अंकित था राजन उनका वह विशाल रथ उस वृषभ चिन्ह से बड़ी पा रहा था। ठीक उसी तरह जैसे त्रिपुर नाशक महादेव जी का रथ सुंदर वृषभ चिन्ह से शोभावान होता था मयूरो वृषसेन से कांचनो मणि रत्नवान बाहरष्य निवातिष्ठन सेनाग्र मुपोभयन वृष सेन का मणि रत्न विभूषि सुवर्ण में ध्वज मयूर चिन्ह से युक्त था वह मयूर सेना के अग्रभाग की हुआ इस प्रकार था, मानो बोल देगा। तेन तस् रथो भाती मयूरे न महात्म यथा स्केंद्र मयूरे नजता राजेंद्र जैसे स्वामी स्कंद का रथ सुंदर मयूर चिन्ह से शोभित होता है उसी प्रकार महामना वृष सेन का रथ उस मयूर चिन्ह से शोभा पा रहा था मद्राजस्य राज्य सल्य सिखां अग्नि शिखा पिव सौवर्णिम प्रतिपश्याम शीताम प्रतिमां शुभाम मद्रास शल्य की ध्वजा के अग्रभाग में हमने अग्नि अग्निशिखा के समान उज्जवल सुवर्ण में अनुपम तथा शुभ लक्षणों से युक्त एक सीता हल से भूमि पर खींची हुई रेखा देखी थी। मान्य नरेश जैसे खेत में हल की नोक से बनी हुई रेखा सभी बीजों के अंकुरित होने पर शोभा संपन्न दिखाई देती है उसी प्रकार मद्र राज के रथ का आश्रय वह अर्थात हल द्वारा बनी हुई रेखा बड़ी शोभा पा रही थी वराह विराजते तो परेश की ध्वजा के अग्रभाग में उज्वल सूर्य के समान श्वेत कांतिमान और सोने के जाली से विभूषित चांदी का बना हुआ वराह अत्यंत शोभित हो रहा था सुशोभे के तुनाथ यथा देवासुर युद्धे पुरा पूभते जैसे पूर्व में देवासुर संग्राम में पूषा शोभा पाते थे उसी प्रकार उस रजत निर्मित भज से जयद्रथ की शोभा हो रही थी सोमदत्ते सो सदा यज्ञ में लगे रहने वाले बुद्धिमान भूसा के रथ में यूप का चिन्ह बना था वह ध्वज के समान प्रकाशित होता था और उसमें चंद्रमा का चिन्ह भी धृषि गोचर होता था स यूप कांचनो राजोम दिर्जते राजसूय मकश्रेष्ठे यूपु्रिता राजन जैसे यज्ञों में श्रेष्ठ राजस्वी में ऊंचा योग सुशोभित होता है भूर श्रवा का वर्ण में यूप वैसे ही शोभा पा रहा था सल्यस्तु महाराज राज तो महान केतु कांचन चित्रांग मयूरूप शोभिता सकेतु शोभया मा सैन्यम ते भर महाराज सल के ध्वज में चांदी की महान गजराज बना हुआ था भरतश्रेष्ठ वह ध्वज सुवर्ण निर्मित विचित्र अंगों वाले मयूरों से सुशोभित था और आपकी सेना की शोभा बढ़ा रहा था यथा से तो महानागो देवराज चमुम तथा नागो मणिमयो राो ध्वज कनक संभ जैसे वर्ण का महान ऐरावत हाथी देवराज की सेना को सुशोभित करता है उसी प्रकार राजा दुर्योधन का सुवर्ण मंडित ध्वज मणिमय गजराज के चिन्ह से उपलक्षित होता था व्यभ्राजत कि पुत्रस्तो विषा पते ध्वजे महता संख्ये तथा प्रजानाथ वह विचित्र ध्वज दुर्योधन के उनतम रथ पर सैकड़ों क्षुद्र घंटिकाओं की ध्वनि से शोभामान था उस महान ध्वज से युद्ध स्थल में आपके पुत्र कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी नवैते युगाता ये नौ उत्तम ध्वज आपकी सेना में बहुत ऊंचे थे और प्रणय के सूर्य के समान अपना प्रकाश फैलाते हुए आपकी सेना को उद्भाषित कर रहे थे दसमत्वर्जुन एवं महाक्यज एकमात्र अर्जुन का ही था जो विशाल वानर चिन्ह से सुशोभित था उससे अर्जुन उसी प्रकार दे दीप्यमान हो रहे थे जैसे अग्नि से हिमालय पर्वत उद्धासित होता है तत चिरा शुभ्राण सो सु महां ते का्म अर्जुनार्थे परम पर तदनत शत्रुओं को संताप देने वाले उन सब महारथियों ने अर्जुन को मारने के लिए तुरंत ही विचित्र चमकीले और विशाल धनुष हाथ में ले लिए तथनुराज क्षतः पार्थ शत्रुविनाशन गांडीव दिव्य कर्मा तदराज दुर्मित्रे तव राजन उसी प्रकार दिव्य कर्म करने वाले शत्रुनाशन पार्थ ने भी आपकी कुमंत्रणा के फल स्वरूप अपने गांडिव धनुष को खींचा तवा नाना दिभ्य समाहूता सहाजा शरथा महाराज आपके अपराध से उस युद्ध स्थल में अनेक दिशाओं से आमंत्रित होकर आए हुए बहुत से राजा अपने घोड़ों रथों और हाथियों से मारे गए हैं तेसा गर्जता मासे दुर्योधन च मुखा पाण्डुना उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जना करने वाले दुर्योधन आदि महारथियों तथा तो पांडव श्रेष्ठ अर्जुन में भी परस्पर आघात प्रतिघात होने लगा तत्रद्भुत पर कौंतेयसारथि यदि को बहु भी साग अभित वहाँ श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं उन कुंती कुमार अर्जुन ने वह अत्यंत अद्भुत पराक्रम किया कि अकेले ही बहुतों के साथ निर्भय होकर युद्ध आरंभ कर दिया अशोभत महाबाहिपन धनु जिगेशुस्ताव्याघ्रो जिगासु जयद्रथम उन पर विजय पाने की इच्छा रखकर जयद्रथ के वध की अभिलाषा से गांधी धनुष को खींचते हुए पुरुषिंग महाबाबू अर्जुन की बड़ी शोभा हो रही थी तत्र अर्जुनो चक्र शत्रुतापन उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले नर अर्जुन ने अपने छोड़े हुए सहस्रो द्वारा आपके योद्धा को अदृश्य कर दिया ते दर व्याघ्र पार्थम सर्वे समरे अदृश्यम समुसा घे समत तब उन सभी पुरुष सिंह महारथियों ने भी सम्रांगण में सब ओर से बाढ़ समूहों की वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया समृत नर सिंहारे अर्जुन महानाशे समुद्भूत तस् सैन्य जब कुरुश्रेष्ठ अर्जुन उन पुरुष सिंहों द्वारा घेर लिए गए तब उस सेना में महान कोलाहल प्रकट हुआ ये श्री महाभारते द्रोण पर्वी जयद्रथवधर्वड़ी ध्वज वर्ण ने पंचाधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में ध्वजवर्ण विषयक एक अध्याय पूरा हुआ